आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए ब्रह्म रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे हैं एक बज चुका है आप एक बजे संडे को सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग

अबाउ सिक्सटी वालों को बुलाते हैं और उनके ज़िंदगी के खास अनुभवों को हम लोग सुनते हैं उनके जीवन के कुछ खास एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर करते हैं आप सभी के साथ में और ताकि हमें अपने जीवन में प्रेरणा मिले मोटिवेशन मिले तो इस लक्ष्य को लेकर हम इस कार्यक्रम को करते हैं और आज के इस सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ राजस्थान के ही राधे श्याम गुप्ता जी हैं जो अभी भी एंग एक्टिव है सेवेंटी रनिंग है फिर भी यहाँ पर आए हुए हैं शिविर में

और साथ ही साथ कुछ लोगों को भी लेकर आए हैं तो इस तरह के सेवा कार्य भी करते हैं सोशल एक्टिविटीज भी उनका चलते रहता है सेवेंटी इयर्स में भी तो आप समझ सकते हैं कि इतने उम्र में भी वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास वो शक्ति वो क्षमता है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर पा रहे हैं तो आइए आप सभी की तरफ से राधेश्याम जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में धन्यवाद आपका

आपने बुलाया राधेश्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता आपको पहली बार सुन रहे हैं मैं भी आपको पहली बार सुन रहा हूँ तो चाहूंगा कि वर्तमान समय में आप क्या करते हैं और आपकी पहचान बताइए वर्तमान समय में बिजनेस के हिसाब से तो कॉन्ट्रेक्टरशिप करता हूँ जिसमें सिविल वर्क और ट्रांसपोर्ट भी है और ये जॉब मेरा सेवेंटी से चल रहा है

और आज की दृष्टि में बाबा की दया से एक अच्छी पहचान जो हमारी नहीं ईश्वर की है उस परम परमात्मा की है लेकिन एक ठीक ठीक पहचान अच्छी रेपुटेशन यदि मैं अपना पिछला जिंदगी में जाऊं तो बहुत ही संघर्ष में परिवार से निकल के यहाँ तक की शिक्षा भी दसवीं के बाद हम नहीं कर पाए परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही थी फिर

हमने कुछ करीबन 18 महीने दो दो हजार चौबीस महीने करीबन एक प्राइवेट दुकान पर नौकरी करी और आप विचार करेंगे कितने में तीस रुपए महीने में उसके बाद अपनी जिंदगी की दौड़ एक किराने की दुकान और कपड़े की दुकान से करी उसके बाद सेवेंटी नाइन से कॉन्ट्रेक्टरशिप में अभी आप प्रेजेंट में देखे तो चार पांच संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और उसका अनवरत

बहुत अच्छा काम सबके सहयोग से हो रहा है भारत विकास परिषद जिसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ और अध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ इसी तरह विद्या भारती एक है जो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का शिक्षण संस्थान है वहाँ मैं रावतवाटा में उसका विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर का अध्यक्ष का डायित्व करीबन दस साल से मेरे पास है

और इस पीरियड में हमने विद्या को सबके से काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है इसी तरह भारत विकास परिषद से हम जनसेवा के कितने ही काम करते हैं जैसे आई लगाना विकलांग शिविर लगाना ब्लड डोनेशन कैंप लगाना ऐसे अनेकों अनेकों काम करते हैं जहां तक मैं समझता हूं मैंने

हमेशा पूरी मेहनत और लगन से काम किया और यही एक मेरी जिंदगी का राज है कि सत्तर साल में भी लोग कहते हैं मुझे बहुत पूर्ण कहा कि आप आज से तीस साल पहले देखो तब भी ऐसे थे और अब भी ऐसे है आखिर आपके इस जिंदगी का राज क्या है तो राज तो कुछ नहीं सब बाबा की या ईश्वर की कृपा है लेकिन इतना है संयम से रहना और मेहनत पूरी करना ही करना और नियम से

टाइम से भोजन और वो भी फालतू चीज अत्यधिक कुछ नहीं खाना बहुत लिमिटेशन में रहना फिर कहीं किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं है जो मेन है स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ठीक है बाबा का तो अभी मैं छह साल से बनाऊ लेकिन अपने आप को हमारा परिवार भी करीबन पचास साठ लोगों का है छह भाइयों का परिवार है लेकिन सबसे बड़ा मेरा होने के नाते सारा कारोबार मेरे ही

देख रेख में चलता है पर मैं एक प्रकार से अपने आपको परिवार का ट्रस्टी समझ करके और आज से सार, सार से नहीं साल साल कम देखता आ रहा हूं। जी राधेशम जी बहुत ही अच्छी बात बताया अपने बारे में वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप अपने समय में बहुत सारा संघर्ष आपके जीवन में रहा लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करते करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और बहुत ही अच्छी बात आपकी लगी मुझे की आप अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर

सेवा कार्य भी वर्तमान समय में कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेवेंटी रनिंग राधेश श्याम जी जो राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हम सुन रहे हैं उनसे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारी बचपन की लाइफ थोड़ा सा मोजे वाली होती है खुशी वाला होता है, हैप्पीनेस वाली होती है तो आपकी बचपन की बातें आपके बचपन में कौन कौन साथी थे और किस तरह का परिवेश था कहाँ आपका जन्म हुआ

अपने माता पिता के बारे में और अपने गांव के बारे में बताइए बचपन का जन्म मेरा चित्तौड़ जिले के वर्तमान में राउतवाडा तहसील है उसके बीच में एक गांव है ग्राम मोहना वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्राइमरी जब हमारा जन्म हुआ तब हमारे 40 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं था 40 किलोमीटर तक किसी कस्बे में जो छेच नाम का कस्बा है वहाँ जाके

शिक्षा ग्रहण करी फिर नाइन्थ और तो टेंथ के लिए रामन मंडी जो सेवेंटी किलोमीटर है वहां मकान लेकर के अर्मा एजुकेशन ली एक और बता दू कि जब तक हमने पढ़ाई करी एक सिंगल डे भी होटल में खाना नहीं खाया सेल्फ कुकिंग करके और खाना भी खाते अपना स्टडी भी करते और एक विशेष ये की जब हम हाई स्कूल करके आए तब तक कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बस की व्यवस्था भी नहीं थी

सत्तर किलोमीटर गांव से पैदल जब महीने दो महीने में कभी आते तो सत्तर किलोमीटर पैदल जाके और आना पड़ता था जब हम टेंथ क्लास पास कर गए है तो पहली बार बस में बैठ गया है जिसका नंबर भी आज बड़ी याद है आर जे आर थ्री वन वन फोर इसी तरह मूवी सिनेमा मैंने सोलह सत्रह साल की उम्र तक टेंथ करने के बाद तक

कभी कोई मूवी नहीं देखा उसके बाद तो फिर जब जिंदगी के से काम में जुड़ गए तो एक परिवार की मजबूरी थी कि मैं 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ नौकरी नहीं काम कर रहा हूँ लेकिन अपना कारण क्या मेरे परिवार की मजबूरी थी आज ईश्वर की बहुत कृपा है लोग ठीक मैं गिनते हैं लेकिन इसमें मेरा अपना कुछ नहीं ये सब कई किसी कर्मों की और सबकी दुआओं की देन है

एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि आपने कहा कि आपको 40 और 70 किलोमीटर दूरी तय करके एजुकेशन या पढ़ाई करना पड़ता था जिस गांव में आपका जन्म हुआ उस समय उस गांव में कितने लोग कितनी जनसंख्या होती थी किस तरह का परिवेश था और आज कैसा है थोड़ा सा उसके बारे में नहीं गांव में तो उस टाइम पे हमारा जो गाँव है मुश्किल से ढाई लोगों की जनसंख्या थी लेकिन

उस गांव के 250 में से कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो अच्छी नौकरी में कहीं न कहीं निकले हैं अच्छी एजुकेशन में निकले हैं हम लोग चार पांच साथी जो साथ पढ़ते थे उनमें से एक अध्यापक बन करके और पूरा पूरा टाइम पास करके सेवेंटी थ्री के और हेडमास्टर से रिटायरमेंट लिया एक हमारे और साथी थे अपना सुनार का काम वो कर रहे है साथी लोगों से भी हमारा

एकदम घनिष्ठता अच्छी रही कभी ऐसा नहीं कि कोई साथी बना फिर मन मुटा हो गया ऐसा कभी नहीं हुआ राउतवाटर में आने के बाद सोलह साल की उम्र में मेंटर में आके जो प्रेजेंट में एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जहाँ एटॉमिक एनर्जी से बिजली पैदा होती है और वहाँ में काम करने का हर तरह का किराने की दुकान से लगा करके बिजनेस का मौका मिला और उसी

दरमियान इन सब संस्थाओं जैसे मैंने नाम लिया उसमें और भी थी लॉयस क्लब रोटरी क्लब और कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष में रहा हूँ ऐसे अभी तो बहुत सारी ऐसे चीजें जहां हर संस्था में उसके अलावा कभी भी हमारे पास मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूं पांच साल सन उन्नीस सौ पिचानवे दो हजार तक ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ ब्लॉक प्रमुख बोलते तो हमारे अपने राजस्थान पंचायत समिति प्रधान बोलते हैं

वो भी हम रहे और उसमें भी अच्छा काम किया ऐसा मैं नहीं क्षेत्र की जनता बोलती है और वर्तमान समय में, में गांव की स्थिति ठीक वैसी ही थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है रोड बन गया स्कूल पहले नहीं था अभी मिडिल स्कूल खुल गया वहां पे और कुछ लोग पहले कच्चे मकान थे अभी बहुत सौ पक्के बन गए गाँव में सुधार तो हुआ है लेकिन फिर भी आज के परिवेश में जितना चाहिए उतना नहीं हुआ और

एक जमाना जब जम पढ़ते थे तो हमारे गांव को चित्तौड़ जिले का काला पानी गिनाया जाता था काला पानी एक पुलिस थाना था यदि किसी पुलिस वाले की कोई शिकायत है तो मोहना थाना में उसका ट्रांसफर करते थे उसके बाद जब प्राइमरी स्कूल और फिर बाद में मिडिल स्कूल पास के तीन किलोमीटर गांव में खुला तो वहाँ किसी हेड या टीचर की शिकायत थी तो मिडिल स्कूल खाती केड़ा में उसको लगाया जाता था

19, लगता है 19 लगता 65 तक हमारे इलाके को काला पानी के नाम से जाना जाता कोई डेवलपमेंट नहीं था उस परिवेश में निकल और हमने अभी तक अपनी तक की जिंदगी पार करी है चलिए राधेश हम जी बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं आप अपने जीवन के कुछ खास अनुभव और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप बात कर रहे थे तो जीवन में काफी संघर्ष रहा लेकिन फिर इसके बावजूद भी आपका जो है जिस तरह से पढ़ाई के बाद आप काम करना शुरू कर दिया

तो नए नए मौके आपको मिलते गए आप उन चीज़ों को समझते गए और करते गए तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप गीत वगैरह भजन वगैरह सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि किस तरह के भजन आप सुनते हैं या गीत सुनते हैं उसके बारे में बताए नहीं गीतों में मेरी कोई ऐसी विशेष रुचि नहीं है लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ से सन उन्नीस और पैंसठ से जुड़ा हुआ हूँ और उस नाते

संग के गीत जरूर बोलते थे लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अभी मैं कोई गीत पूरा सुना पाऊंगा बाकी संग के और एक ये भी राज है अच्छी पर्सनालिटी या इस उम्र तक भी एक्टिव रहने का कि संग में हमेशा शारीरिक बौद्धिक ये सब क्रियाएं खूब सिखाई जाती करनी होती है तो उसका भी एक रीजन है जिससे कि आज मैं अपने आप को फिट मानता हूँ

जहां तक सवाल है अभी तो तो सब कुछ है उसके बावजूद मैं संकोच नहीं करता कि पैदल नहीं जाना साइकिल पर नहीं जाना या मोटरसाइकिल पर नहीं जाना अक्सर मोटरसाइकिल पर तो टू व्हीलर में जाता हूँ बहुत से कहते भी हैं आप आ, के पास इतनी गाड़ी भी भी, भी मोटरसाइकिल पर क्यों घूमते हैं लेकिन हमें याद कर हमारा जो अपना धरातल है अपनी जमीन है वो हमेशा याद रहना चाहिए कभी भी साधन के वसीबूत नहीं साधन हमारे वसीबूत

चलिए आप भजन वगैरह नहीं सुनते हैं गीत वगैरह भी नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी संघ से जुड़ने के साथ साथ आप संघ के जो गीत हैं वो जरूर सुनते हैं उससे आपको आनंद मिलता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं राधे श्याम जी से और बात करते हैं आप सुना है नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुरा रहो

आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. सुनते है, स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ राजस्थान के राधेश्याम जी है जिनसे बातें हो रही है और सत्तर साल की उम्र भी में भी वो अच्छी तरह सेक्टिव है और उन्होंने वो भी बताया कि किस तरह का वो

अपना डेली रूटीन अपना खान पान उस सभी प्रदान देते हैं जिसकी वजह से वो आज भी हेल्दी एंड वेल्दी है तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं जब हम लोग काम करते हैं तो संघर्ष तो रहता ही है कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमारी उन्नति जल्दी से जल्दी हो तो ऐसे में कौन कौन सी मुश्किलें आपको आई जब आप पढ़ाई पूरा करने के बाद

अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए या आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए क्या क्या प्रयास आपने किए जब मैंने अपना निजी काम शुरू किया व्यवसाय कॉन्ट्रैक्टरशिप तो बीच में ऐसी स्थिति भी आई कि बहुत ज्यादा जॉब में कुछ माइनस साइड में गए और यहाँ तक हालांकि मैं बहुत ज्यादा पंडित पुजारी पर विश्वास नहीं करता हूँ फिर भी किसी के साथ जब भी कहीं जाने को मौका मिला

तो मुझे यहाँ तक कहा गया वे आपकी स्थिति इतनी चिंताजनक है कि आप माइंड से डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन एक ईश्वर का भरोसा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरी अपनी जिंदगी आगे से आगे बढ़ती रही दूसरा मैं किसी जॉब से किसी काम से और किसी परेशानी से घबराया नहीं हमेशा उस परमपिता परमात्मा के विश्वास से आधार मान के काम करता रहा

तीसरी बात कि चाहे पार्टी हो चाहे लोग हो हमने कभी भी मत भेद रखा ही नहीं किसी से मन भेद ठीक है कभी पार्टी भी किसी से कहीं से भी जुड़े हुए लेकिन वो एक अपना वहां का लिमिटेशन सबसे अच्छे सुन रहे निरता का जहाँ सवाल है बहुत से लोगों ने कितनी बार इस राजनीतिक जीवन में चैलेंज दिया हमने स्वीकार करते हुए उनका विरोध भी नहीं किया

लेकिन उनसे डटके अपना भी अपनी आत्मशक्ति से सामना किया वो हमारे ऊपर कोई किसी तरह का वार अटैक या हमारा नुकसान नहीं कर पाए और इस बात को विरोधी भी पीछे से मानते हैं कि नहीं हम इनके बारे में कोई नेगेटिविटी या ऐसी इनकी बुराई कर ही नहीं सकते तो ये भी एक उस परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी देन है कि आज के इस युग में भी

बेस्ट राय है कि साफ छवि जहां तक हमारे कामकाज में है हमारे पास कभी चार सौ कभी पांच सौ कभी सौ डेढ़ सौ इतने वर्कर भी काम करते हैं लेकिन उनको भी हम अपना एक परिवार जैसा सदस्य मान करके और चलाते हैं कभी किसी वर्कर से मेरे करीबन नब्बे सौ ड्राइवर है साठ गाड़ी सत्रह सा गाड़ी उन ड्राइवरों से भी कभी कभी हमारे

डिपार्टमेंट में किराया रखती लगा रखी है उनसे हमारे अधिकारी पूछते रहते हैं, भाई आपके कॉन्ट्रेक्टर का कैसा व्यवहार है पैसे कौड़ी में क्या आपके साथ वो करते हैं, तो वो वापस जब अधिकारी बताते हैं कि आपके ड्राइवर आपकी बुराई नहीं करते है बल्कि कुछ अच्छाई ही तारीफी करते है तो ये भी मैं एक उपलब्धि मानता हूँ कारण क्या है यदि कि किसी गरीब का या किसी का भी हमने कुछ भी दिया तो हमें फलीफूत नहीं होगा

बल्कि नुकसान ही होगा और इसी भावना को लेकर के और हम आगे बढ़ रहे हैं जहा तक परिवार का है बच्चे भी ईश्वर की कृपा से दो बालक दो बालिकाएं हैं मेरे खुद के लेकिन वो बहुत ही संयम से नियम से मतलब ऐसा कहीं नहीं होता कि कैसी संतान ईश्वर ने दे दी ये तकलीफ दायक नहीं है आगे में चलते हैं इस परिवार के भाई वो भी बहुत ही कंट्रोल से और अभी भी

हमारे अधीन हमारे नियम से हमारी बातचीत मानते हुए चलते हैं। जी जी काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, अपने जॉब के बारे में अपने कामकाज के बारे में आपने बताया है इसके साथ एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जी, हमारे जीवन में हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हैं तो किने आप आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं आदर्श में तो मैं करीबन तीन चार लोगों को ऐसा मानता हूँ

जिनका हमेशा अभी भी स्मरण करता हूँ उनकी शिक्षा पे चल करके और हमने कभी भी, भी तो में सोचना नहीं पड़ा बल्कि कहीं न कहीं हमें मार्गदर्शन मिला जिसमें हमारे एटॉमिक एनर्जी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और वहाँ की चीफ हुआ करते थे अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया एम एस शर्मा जो आंध्रा के रहते हुए मेरे बहुत अच्छे आदर्श उससे मेरे

जब मैंने काम शुरुआत की तो जिन क्लॉथ मर्चेंट के जो हमारे रिश्तेदारी थे उनकी दुकान पर मैंने काम किया उन उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला और संघर्ष करने का भी उनसे संबल मिला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप किन आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं और जिन लोगों का आप आदर्श मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे मार्गदर्शक बने आपके जीवन में और उनसे आपके जीवन में

काफ़ी कुछ बदलाव भी आया आप काफ़ी कुछ सीख पाए उनसे तो ये बात ही अच्छी बात आपने बताया कि हम कैसे अपने आदर्श व्यक्तियों से सीखते हैं समझते हैं जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी विचारों का लेन देन होता है और हम कहीं मुश्किल में है तो किसी व्यक्ति को अगर हम पूछते हैं कि इस मुश्किल का क्या हल होगा तो जब उस व्यक्ति के पास हम जाने के बाद या उनसे वो जो बातें वो बताते हैं उसको करते हैं उससे हम संतुष्टता मिलती है और सेटिस्फेक्शन

हमको मिलता है तो ज़रूर वो व्यक्ति हमारे लिए आदर्श बनते हैं तो ऐसे हमारे जीवन में कई प्रसंग आते हैं हम हर मुश्किलों को आसान करने की कोशिश हमारी जारी रहती हैं जब मुश्किल रास्ता आता है तो हम किसी न किसी से राय सलाह ज़रूर करते हैं तो उनसे हमारी बन जाती है या उनसे वो बात बन जाती है तो हमें खुशी भी होती है और वो व्यक्ति याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा अपने स्कूल लाइफ की कुछ यादें बताइए

आप बहुत संघर्ष करके स्कूल पढ़ाई वगैरह किया आपने तो बचपन की जो बातें हैं उसमें से स्कूल टीचर या स्कूल की कुछ इंसिडेंट के बारे में स्कूल लाइफ भी हमारी बहुत ही मेहनत की रही है उस हमेशा मैंने पहले ही बताया कि हमारा इलाका सबसे सब पिछड़ा वार और काला पानी के नाम से क्यों नहीं जाता था तो स्कूलों में कमरे तक नहीं थे हम लोगों ने

जंगल से लकड़ियाँ काट करके और उनका छप्पर बना के जिसमें तो जो घास उगने वाली एक हरी हरी बहुत लंबी घास होती है उसको छप्पर छा करके और उसमें लेकिन उस स्कूल टाइम में भी स्काउट गाइड में ज्वाइन करना कैंप फायर स्काउट का लगता है सात दिन का वहां भी हमने बहुत सारे सर्टिफिकेट प्राप्त किए तो स्कूल लाइफ

संघर्ष का भी कभी हमने संघर्ष में नहीं माना बल्कि उसको एक मॉडल के रूप में गिन करके और पढ़ाई करी फेल कभी हुए नहीं आगे पढ़े इस नहीं पाया कि नहीं करती थी जहां तक सहयोग का है तो हमें हमारे जो भी टीचर संपर्क में आए उन्होंने तो क्यूँकी आज तो फिर भी उतना प्रेम भाव नहीं है उस पर पूरा पूरा सहयोग दिया इसी तरह के हमारे

चतुर्भुज जी बसुरा जो गांव के थे उनसे काफी हमें सीखने को मिला जब भी उनके पास जाते हैं वो हर क्रिश्चन का ऐसा नहीं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं स्कूल के बाद वो पूरा पूरा सहयोग देते हैं फिर उसके बाद स्कूल में भी चाहे प्रधानाचार्य हो चाहे दूसरे टीचर हो जो हमारे टाइम की शिक्षा थी उसमें आज तो एक ट्यूशन के इनकी बीमारी हो गई है उस टाइम ये सब नहीं थी

वहाँ में कोई बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा जहां जिससे जितना पूछा उन्होंने बताया इवन हाई स्कूल में गए वहां पर भी पूरा सहयोग हाँ एक मेरी जीवन की जोरदार घटना है हाई स्कूल में हमारे हेड मास्टर हुआ करते थे उस समय हेडमास्टर बोलते थे जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी हमने ठेकेदारी शुरू कर दी तो सन उन्नीस की बात है हमने जो भवन निर्माण किए थे उसी के बगल में रोड का काम चल रहा था

वो मैं बहुत सुनाता हूँ और वो जो सोरल साहब हमारे थे उनके एक कजिन रहते थे वहां उनके आए वो और वो जब रोड पर निकले तो हमने उनके चरण छुए तो वो पहचान नहीं पाए तो आप कौन मैंने कहा मैं आपका स्टूडेंट हूँ आप हेडमास्टर हुआ करते थे तो वो चरण छुए अभी तक भी ऐसे रोग जिंदा है या ऐसी भावना है और वो हमें गले लगा कर रोड़े रख फिर माने

अपने कजिन के का नहीं, हमारा इनसे परिचय है मैं आता की चौसठ में पढ़ाई में गदगद हो गए ये एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर उनकी कृपा या मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ वो सोच रहे मुझे तो विश्वास नहीं होता की अभी ऐसे भी विद्यार्थी है जो अपना रेस्पेक्ट करेंगे और वैसे भी वो

बहुत ही कॉमन रहते थे उनके अपने कोई संतान नहीं थी तो जब हम पढ़ते तब तो भी हर बालक को भले वो पीटते लेकिन उसके बाद वो बड़े मनोभाव से उसे क्षमा तक मांग लेते थे वे मजबूरी थी मुझे पीटना डंडे रखा थे ग्यारह रूट इक्कीस रूट लेकिन फिर भी करते थे अभी तो मुझे लग रहा है बहुत शर्म तो मिले शरीर छोड़ दिया उन्होंने लेकिन बहुत ही सरदय के थे वो घटना में बहुत बार सुनाता हूँ

चलिए राधेश्याम जी बहुत ही अच्छी घटना आपने सुना अपने स्कूल लाइफ की और आशा करता हूँ हमारी सभी विद्यार्थी मित्र तो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा और बड़े बुजुर्ग अगर सुन रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है जिनसे हमें शिक्षा मिलती है साथ ही साथ ज्ञान मिलता है और हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उन्हीं से मिलता है तो हमारे जीवन में हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल होता है जैसे

बचपन से लेकर अब तक हमारे माता पिता रहते हैं और जब हम स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो स्कूल में भी हमारे टीचर्स हमारे आदर्श बने रहते हैं उनकी वजह से हम अपने जीवन को शेप दे पाते हैं अपने जीवन को बना पाते हैं तो उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप सभी को सुनाते हैं आप सुन रहे हैं रिडम नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो

राघव राजा राम पतीत पावन सीता

सुन रहे स्वागत है सलामी जिंदगी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं राधेश्याम जी हमारे साथ हैं सेवेंटी रनिंग में बहुत ही अच्छी बातें वो अपने जीवन के कुछ खास अनमोल अनुभव हम तक पहुंचा रहे हैं और कहते हैं की जब व्यक्ति जो है अपने अनुभव को सुनाते हैं

तो उसमें एक ताकत होती है उसमें एक शक्ति होती है और उन चीज़ों को जब हम लोग ध्यान से सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है प्रेरणा मिलता है तो आइए ऐसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक बार आप सभी को जोड़ना चाहूँगा राधे श्याम जी से और राधे श्याम जी जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव आते हैं काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होती हैं तो आपके जीवन में जो खुशियों के पल जिसको कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चेंज जिसके आप सपने नहीं देखे हो लेकिन वो चीज़ें घटने लगी तो

ऐसी कौन कौन सी घटना है जो खुशी आपको दे गई है उसके बारे में बताइए खुशियों के बल वैसे तो बहुत ज्यादा तो नहीं आया पर मैं तो बोलता हूँ कि एक साधारण जिंदगी से निकल कर के कि इस मुकाम तक पहुंचना यही सबसे बड़ी खुशी है एक थी जब राजनीति में काम करते हो तो सन उन्नीस सौ चौसठ से ही

पहले काल से राजनीति में हम काम कर रहे थे लेकिन एक समय ऐसा आया सन उन्नीस में जब कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिला क्योंकि सामने वाला बहुत ही जिसको बोल दो कि आतंकवादी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन उसके सामने कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था और हमें संगठन ने कहा भाई आपको इसमें लड़ना पड़ेगा और हमें ये विश्वास है

के लिए आप लड़े तो ये पंचायत समिति जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ बीजेपी से बड़ा उनकी बन सकती है और ऐसा हुआ हमने वहाँ चुनाव लड़ा तो और वहाँ पहली बार आजादी के पहली बार सन उन्नीस सौ पंचानवे में जिस पार्टी से बिलोंग करता बीजेपी से उनका प्रधान वहाँ बना तो ये मेरे लिए भी एक बहुत सुखद था कि ऐसे

फिर तो वहां पे हमें बहुत चैलेंज मिले किसी तरह जीत गए लेकिन बैठने नहीं देंगे बैठ गए तो छोड़ेंगे नहीं मारेंगे गोली मार देंगे लेकिन वो सब सहन करते हुए पांच साल हमने इतना बढ़िया चलाया कि अपने आप को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो वो भी मैं अपने आप में खुशी मानता हूँ कि सीधा सीधा आकर और एकदम हमने चलाया और उस पीरियड में अपने जो भी राजनीतिक

साथी हैं प्लस जो मेरे से बड़े आज बड़े हों चाह मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं लेकिन उस टाइम में मैं उम्र में उनसे बड़ा होते हुए उनका भी अच्छा रेस्पेक्ट उस टाइम भी मिला और आज भी मिल रहा है सबके साथ बहुत काम करने का मौका मिला यहाँ तक कि जो वर्तमान में राजस्थान की सीएम एम है उनकी प्रचार के टाइम पर उनकी कार ड्राइवर करने का

बगल में बिठा के गाड़ी से और उनको प्रचार में ले जाने का भी हमको चांस मिला तो ऐसे बहुत सारे क्षण हैं कि मतलब एक छोटे से लगा करके ठेठ हाई लेवल के लोगों तक हमारा संपर्क रहा जबकि हो सकता है कि मैं लाइक नहीं रहा फिर भी ये सब एक ईश्वर की देन है कि हर अच्छी जेंट्री से लगा करके और साधारण से व्यक्ति तक संपर्क में, में और आज भी वही है

आज भी एक सामान्य व्यक्ति से लगा करके और हर जेंट्री तक अभी भी मेरे संपर्क है ऐसा नहीं कि नहीं मैं उस ऊंचाई तक कैसे बात और बात करने में मैं मुझे नहीं डरू अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े है। क्योंकि जब सत्यता है एक मेरा सबसे बड़ा अर्थे है कि सांच को कभी आंच नहीं सत्य की नाव हिलती जरूर है ढोलती जरूर है

लेकिन डूबती नहीं और उसको मैंने शुरू से लगा के अभी तक इंप्लीमेंट किया है मैं अपने जीवन पद्धति में लाया हूँ और बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करता हूँ कि सत्य ही बोला जाए और निडरता के साथ ठीक है कुछ चीज ऐसी होती है किसी की जान बचाने के लिए आपको कुछ थोड़ा घुमा के बोलना होता है या कहते हैं कि कोई किसी कमजोरी के लिए सत्य बोलना नहीं है लेकिन जहां तक अपने काम में है

कोशिश यही करते हैं और उसी का एक नतीजा है कि अभी वर्तमान में हम काम कर रहे हैं तो हमारे अधिकारी डिपार्टमेंट में जो भी है इंजीनियर है उनका भी एक है कि भाई भले ये बोलने में जरूर कठोर कुछ बोल देंगे लेकिन इनकी क्वालिटी टाइमिंग और उसमें इंतज किया जा सकता है ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इवन हमारे जो साथी लोग है कॉन्ट्रेक्टर बंधु वो भी इस बात को कहते हैं साथ में

कभी भी हमने किसी की लाइन को छोटी नहीं करी है अपनी लाइन के लिए दौड़ लगाई होगी लेकिन ये कोशिश नहीं करी कि इसका छोड़ के मुझे मिल जाए इसका नुकसान होके कभी भी किसी दूसरे की लाइन को छोटी नहीं करी अपनी लाइन को बढ़ाने की कोशिश करी होगी लेकिन किसी की लाइन को छोटी करके नहीं जी राधेश्याम जी बा अच्छी बात आपने बताया कि आपके जीवन में जो खुशी के पल है वो कौन कौन से थे उसके बारे में आपने जिक्र किया और छोटे से लेकर बड़े बड़े

जो हायर अथॉरिटी के साथ भी आपका मिलना हुआ जिसकी खुशी आज भी आपको है और आज भी उस समय जैसे सिचुएशन हालात के अनुसार वो चीज़ें बनी लेकिन आज ऐसा है कि आप छोटे से लेकर बड़े अधिकारी के साथ भी आप अच्छी तरह से बातचीत करते हैं उनका भी सम्मान आपको मिलता है आप भी उनका सम्मान रखते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ सभी हमारे दोस्तों को इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आइए एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें आपने जैसे बताया वैसे होते रहते हैं

तो जिस जगह पे आप रहते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है वहाँ फिजिकल अपेरियंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं समझो गलती से हम लोग आपके यहाँ आ गए तो आप क्या क्या चीज़ें हमें आपके गांव के या आपके शहर के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं उसके बारे में बताइए वर्तमान में हम जहाँ निवास कर रहे हैं वो राणा प्रताप सागर बांध के नाम से ख्यात है और दूसरा नाम राजस्थान एटोमिक पावर प्रोजेक्ट

जो एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जिसको न्यूक्लियर पावर पार्क बोलते हैं, न्यूक्लियर पार्क के नाम से देखने के लिए एड से के ट्वेल्थ सेंचुरी तक के बारोली टेम्पल है जो बहुत अच्छी कलाकृति कर, के हैं। रावत कस्बा अपने आप में वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है न्यूक्लियर पावर की वजह से देखने के लिए वहां न्यूक्लियर पावर स्टेशन है फिशरी डिपार्टमेंट है हाइड्रल पावर स्टेशन है

भारी पानी है भारी पानी की स्थिति है एक समय था जब हम चोरी छुपे भारी पानी मतलब दूसरी जगह से लाते थे आज हमारे यहाँ यही स्थिति है कि भारी पानी रखने की जगह नहीं है और प्रोजेक्ट कुछ से रोक करके चलाना पड़ता है तो उस जगह के हम रहने वाले और बहुत लोग आते भी हैं तो हम उनको प्राण दिखाते हैं वहां पे जो राणा प्रताप सागर बांध चंबल पे

वो आजादी के बाद भागड़ा नांगल गांधी सागर ये राणा प्रताप सागर उस जमाने के ये हाइडर बांध है जो आजादी के बाद तीन चार ही मुश्किल से थे मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत हो गए उसमें से एक है उस जगह के, के हमने वाले वही एक चिड़ियापाल है जो पानी के भाव से सौ सौ फुट गहरे घेरे कुए ऐसे बने जैसे किसी ने मशीन से तराश हो वो देखने की चीज है

जो पहले लोग आते थे वो रोज दो चीज देखते थे बारोली टेम्पल और बारोली टेम्पल का तो बहुत बार टीम भी आता है, क्योंकि वो इतने बढ़िया कला के है कि देखते बनते हैं तो आप कभी आइए हम आपको भी वो सारी चीजें दिखाएंगे और काफी दूर दूर से लोग आते है विदेशी पर्यटक भी आते हैं पास में एक बेस रोड ठिकाना है वो अभी

उन्होंने विदेशी पर्यटकों को लिए हेरिटेज बना रखा है जहाँ कनाडा अमेरिका और जापानी इस तरह से बाहर के लोग आकर के और वहाँ उस हेरिटेज में ठहरते हैं चंबल का किनारा है बहुत अच्छी जगह है और बारिश में तो एक प्रकार से इतना सुहाना हो जाता है कभी कभी तो अच्छी बारिश होने तो पर चेहरा पूंजी तक बोल देते बहुत बढ़िया है तो हम तो कहेंगे कहा पाइर

ओके राजेशम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा होगा आपकी बातें सुनकर और आपने जिस तरह से अपने शहर के बारे में बताया कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने लायक उन सारी चीज़ों को देखकर भी सुनकर भी दिल होता होगा आपका जाने का तो ज़रूर जाइए वहाँ पर और उन चीज़ों को देखिए ऐतिहासिक चीज़ें हैं और राजस्थान में है तो राजस्थान वाले तो ज़रूर जाना चाहिए चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा

आप सभी को कि आज के इस कार्यक्रम में राधेश्याम जी ने जो बातें बताई हैं उसमें से कुछ अच्छी बातें आपको लगी हो तो जरूर उसे अपने जीवन में धारण कीजिए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं किया और सत्य के साथ चलते रहे बीच में कुछ मुश्किलें आती रही लेकिन सत्य को कभी नहीं छोड़ा तो हमारे जीवन में भी हमें इसी तरह मूल्यों को लेकर चलना है ताकि हम अपने जीवन में

आगे तक जा सके क्योंकि वही व्यक्ति आगे तक जा सकता है ऊंचाइयों को छू सकता है जो अपने मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ रहता है जो व्यक्ति मूल्यों को छोड़कर आगे बढ़ता है तो वो जल्दी से नीचे भी गिरता है तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और फिर एक बार राधेश्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका धन्यवाद आपने अपने स्टूडियो में बुलाया और जो भी मेरे जीवन की बाल्यकाल से लगा करके और अभी तक की जो हमारे जीवन की घटनाएं हैं

उन सब में आपने रूबरू से हुए और जो भी भाई इस प्रोग्राम को देखेंगे सुन रहे हैं वो भी इसे कुछ यदि कोई अच्छी चीज यदि उनको लगे तो हम तो कहेंगे और एक जरूर है कि मूल्य आधारित जिंदगी हमेशा आपको जिस ऊंचाई तक भी चाहो आप जा सकते हो थोड़ा समय जरूर लगेगा पर मूल्य आधारित जिंदगी एक सही लाइफ है

थैंक यू धन्यवाद ओके राधेश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने अपने शहर के आखिरी में कि मूल्यों के साथ जीवन जीते हैं तो देर जरूर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता आपके जीवन में सदा प्रकाश बना रहता है जब आप इस मूल्यों के साथ जीवन में जीते हैं तो चलिए मूल्यों के साथ जीवन जीए खुशी का अनुभव करें और सदा मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राधेश्याम जी को दीजिए इजाज़त

रे ते दो बरदान में पुजियारे वो पाल हारे निरखन हो नारे तुम्रे बिन्न